की थकान को ताजगी की खुराक। रेडियो मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार, आप रहे कविता और गीतों का सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के शो में हमारे साथ है अनमोल मनी जिनके कई एल्बम्स हमारे ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में प्रकाशित हुए है और अभी भी वो लिखते हैं काफ़ी अच्छा उनका एक पकड़ है गीतों को लिखने में तो आइए उनका स्वागत करते हैं अनमोल मनी जी का आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है अनमोल मनी जी आपका धन्यवाद तो चलिए कुछ बात करते हैं जैसे कि गीतों की जब बात करते हैं या कविताओं की बात करते हैं जब कोई लेखक अपनी रचनाओं को कागज़ पर उतारता है अपने बुद्धि रूपी कलम से तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और जो लोग उसको सुनते हैं जिनको पसंद आ जाती है या जिनके दिल को छू जाता है तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही जैसे आपने ये कविताओं को या गीतों को लिखना शुरू किया है तो कब से लिखना शुरू किया है कब से आपने इस कलम को एक आवाज़ देने की कोशिश की है गीतों के माध्यम से वो एक्सपीरियंस हम सुनना चाहेंगे और कितना समय से आप ये कर रहे हैं यदि आप कहेंगे तो वास्तव में मैं ये कहूंगा कि कोई भी प्रतिभा या कोई भी योग्यता हर एक व्यक्ति के अंदर में जन्म जात समाई हुई कहेंगे या निरंतर उसके अंदर में समाई हुई होती है बस सिर्फ स्वयं की पहचान हो जाए और वो ये जान जाए कि उसके अंदर में ये चीज़ है वो भूला हुआ रहता है उसको ध्यान नहीं रहता है कहना चाहिए और ध्यान इसलिए नहीं रहता है कि उसकी बुद्धि और उसका मन इस देह दुनिया के आकर्षणों में रिश्तों में बहुत गहरे रूप से घूमता रहता है और बंधा हुआ रहता है कई सारे आवरण ओढ़ लिया रहता है तो उसके अंदर की प्रतिभा और जो भी उसके अंदर में योग्यता है वो छुप जाती है तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरे पास ही ये प्रतिभा है जितने भी सुनने वाले हैं जो सुन रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम को वो निश्चित रूप से सभी कलाकार हैं और कल को आकार देने वाले हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो कलाकार नहीं है अनबोल जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया एक बहुत ही गहरी बात आपने हम सभी के सामने रखा और कुछ समय पहले मैं एक विशेष जबलपुर की एक महिला थी जिनका नाम आभा बार उनकी बात मुझे आपकी बात सुनने के बाद याद आ गई कि ऐसा हुआ था उनके जीवन में Uh, मैंने उनको यूं ही पूछ लिया कि कब से आप ये कविताएं लिखती हैं किताब लिखी है और उनका पूरा जो लेखन है कविताओं का वो प्राकृतिक है मतलब सौंदर्य के ऊपर लिखती है अच्छा। फूल झाड़ बादल इसके ऊपर अच्छा तो अब उनकी उम्र साठ है और जब मैंने पूछा कि कब से आपने शुरू किया तो उन्होंने कहा मैं चालीस साल की थी बीस साल से लिखना शुरू कर दिया अब मेरी उम्र साठ है अच्छा तो कहने का भाव ये था कि मैं जब उनको और गहराई से पूछने की कोशिश किया जैसे सवाल मैंने आपसे किया वही सवाल उनको किया कि कब वो आवाज आपने किताब आपकी बुद्धि से निकला और वो कलम से आपने कागज पर उतारा जी तो उन्होंने यही कहा कि एक मना पूरा अनुभव मैंने 40 साल की उम्र में मेरी बच्चे मेरी शादी शुदा सब जीवन बना एक तरह से एक सम्पन्न जीवन मेरा हो गया था जो चीजें करनी थी वो मैंने कर लिया था लेकिन अचानक से मेरे सामने एक छोटी बच्ची ढाई साल की आई जूही उसका नाम था और वो जब मेरे पास आई तो वहाँ से पता नहीं मुझे क्या हो गया उसके साथ मेरा ऐसा रिलेशन हो गया संबंध बन गया जबकि वो मेरे घर की नहीं थी बाजू में आई थी और मेरे साथ संबंध बन गया उसका प्यार बना और जब उसको मैं बात करती उससे मिलती तो अचानक अचानक फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ लिख सकती हूँ तब मैंने लिखना शुरू कर दिया बस उस लड़की को मिलते ही उसका जो प्यार है उसको पाकर मैंने लिखना शुरू कर दिया तो जैसे आपने बताया अनमोल जी कि व्यक्ति के अंदर होती है लेकिन वो कौन से मोड़ पे या किस अवस्था में जाकर उसके अंदर से वो चीज़ें बाहर आती हैं वो पता नहीं चलता और वो व्यक्ति के अपने अनुभव के बाद या जो आपने कहा कि हम जैसे संसार के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं अपने आप को नहीं जान पाते तो उस समय हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें घटती हैं जिसके कारण कोई घटना हो कोई भी बात हो वो हमें कहीं ना कहीं आगे ले जाती है और इसी सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आपने जब पहली रचना जो की थी जब भी हो आपने जब अपने अंदर का वो कविता को जाना पहचाना गीत को पहचाना तो सबसे पहली जो कविता आपने लिखी थी या गीत लिखा आपने उसको हम सुनना चाहेंगे हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है कि शायद हाँ। मैं छठवीं या सातवीं कक्षा में था तो कुछ स्कूल में ऐसी घटना होती थी निरंतर कि जो गरीब बच्चे हैं या जो कुछ कर नहीं सकते हैं सम्मान नहीं दे सकते हैं थोड़े से दबे सहमे से रहते हैं उनके साथ कुछ व्यवहार अलग होता है और जो धनवान बच्चे हैं उनके साथ कुछ व्यवहार अलग होता है और एक फीलिंग उस बच्चे के अंदर में आ जाती है और वो दुखी हो जाता है और योग्यता होते हुए भी वो अपनी योग्यता को सामने ला नहीं पाता है और अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर वो फेल हो जाता है तो ऐसी भावना उठी थी कुछ बच्चों को देख क्योंकि मैं तो खैर बहुत ना तो धनवान घर से था और ना बहुत गरीब था लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे उनको देखकर मेरे मन में एक भाव जागृत हुए और वहाँ से हमने लिखना शुरू किया जो पहली लाइन थी कि अच्छे बनो अच्छे बनो जग में रहकर कुछ काम करो खा खेल कर समय ना बिताओ पढ़ाई करो लिखाई करो ऐसे जब छोटा था तब इसी तरीके की, की रचना किया करता था अच्छा तो वो पहली रचना थी मेरी और उसके आगे की लाइन तो मुझे थोड़ा अच्छे से याद नहीं आ रहा है हमारे यहाँ देश बंधु करके एक अखबार निकला करता था उसमें नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक कालम था तो उसमें हमने वो कविता भेजी भी थी और वो समय छपी थी तो जब छप गई तो एक और जो है उमंग आ गया तो मैं यही देखता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर की योग्यता को अन्य व्यक्तियों को उभारने की जो है क्षमता व्यवस्था करनी, व्यवस्टा चाहिए।, करनी चाहिए।, चाहिए करनी चाहिए जैसे कि वो अखबार आपके लिए एक मोटिवेशन एक्टर बना एक मोटिवेशन आपने जैसे वो कविता को लिखा तो वो सामने से जब प्रिंट होके आई तो मेरे ख्याल से आपके अंदर वो फिर खुशी बढ़ गई होगी हाँ। और मुझे लगता है आपके अंदर शुरू हो गई फिर आज तक तो बहुत सारी मैं कहता हूँ की हजारों कविताएँ और गीत और चिंतन लिखा गए है तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा की आप अच्छे लिखते भी है तो गाते भी है और हमने कई एल्बम में आपकी आवाज़ को सुना है तो एक हाथ अच्छी रचना जो है उसके एक मुखड़ा और एक बंद आप सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा उसके बाद हम एक गीत भी उसी तरह का सुनाने की कोशिश करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुआन नाइन्टी पॉइंट और हम बात कर रहे हैं अनमोल मनी जी से जहाँ तक अनुभव की बात आई है तो मैं आपको वो गीत अनुभव वाला ही सुना देता हूँ जी जी नहाते नहाते वो गीत तैयार हुआ था अच्छा मैं कहना चाहिए कि ये जो भी रचना होती है वैसे तो रचनाकार एक है रचनाकार एक है लेकिन जो आ, हम लोग तो सिर्फ माध्यम बनते हैं है। कहना चाहिए कि हम कलम हैं। यदि हम अच्छे से स्याही भरे रहते हैं और पूरे सही चल रहे होते हैं तो वो लिख लेता है <laughs> अनमोल मानी जी आपकी बातों से मुझे और एक बात याद आ गई कि रचनाकार सचमुच ऊपर वाला तो अपनी रचनाओं को अपने साथ रखे हुए रहते हैं सिर्फ हमको बस हमारे अंदर जो अच्छे विचारों का एक लय होता है उसको जब चाहे आपके अंदर चल सकता है कब भी चल सकता है आप सोते वक्त भी चल सकता है शाम को आप चाय पी रहे तब भी चल सकता है, लेकिन आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए उस लय को पकड़ के कागज़ में उतार देने की, <laughs> क्योंकि बहुत लोगों के अंदर तो चलते हैं अच्छे विचार तो सब क्या आते हैं अच्छे भाव सब के अंदर होते हैं सब प्रेम विभोर होते हैं सब हंसते हैं सब आंसू बहाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो भाव है लेकिन शर्त यही होता है कि वो भाव को कागज़ उतारने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है इसलिए कलाकारों को फिर अलग एक दर्जा मिल जाता है जो आप में है तो हम चाहेंगे कि वो पहली रचना आप आपके सुना रहे जो कि नहाते नहाते बनी थी कि किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े प्रभु की नजर का हुआ है असल किसी की नजर मुझ पर पड़े पड़े ना पड़े प्रभु की नजर का हुआ है असर हमने सुनी है ऐसी कहानी अलो कहीं पर किसी के जुब ओ, ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी किसी के नजर मुझ पर पड़े ना पड़े प्रभु की नजर का हुआ है असर और प्यारे का ऐसा मौसम है आया सारे जहां में बिखर ही गया जिंदगी मेरी ऐसी है बदली ज्ञान गुणों से मैं संवर ही गया किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े प्रभु की नजर का हुआ है असर देखिए इस गीत में ये मैने शार है कि अगर किसी को ये महसूस हो रहा है कि कोई उसे प्यार भरी नज़र से नहीं देख रहा है कोई उसे सम्मान की नज़र से नहीं देख रहा है लेकिन यदि वो प्रभु की नज़र का एहसास निरंतर करता रहता है तो उसके अंदर की सारी प्रतिभा बाहर निकलती है और जैसा कि आपने अंतरे में सुना कि हमने सुनी है ऐसी कहानी है ना कहीं पर किसी की जुबानी तो ये परमात्मा की जो अनुभव की जो कहानी है वो वास्तव में किसी शास्त्र में किसी ग्रंथ में नहीं है वो तो स्वयं की अनुभूति करने के ऊपर निर्भर करता है और अगले अंतरे में जैसे आपने सुना कि प्यार का ऐसा मौसम आया मतलब यदि व्यक्ति सारे आवरणों को हटाकर दुनिया के जितने भी मान सम्मान पाने की जो चाह होती है हमने एक उसके लिए एक छोटा सा स्लोगन अपने आप ही बन गया था कहें कि जहां से चाह खत्म होती है और प्राप्ति वहाँ से शुरू, शुरू होती हो जाती है चाह हाँ। तो का जो आवरण जब समाप्त होता है, है। तो अपने आप जो है तो वो, वो कहते हैं कि दुनिया की शुरुआत चाहत से होती है और जहाँ चाहत खत्म होती है वहाँ ईश्वर की याद और उसके रास्ते शुरू हो जाते हैं। है। है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे नजर कर दिया तो चलिए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नंबर सरगांव सुनते रहो नमस्कार किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े प्रभु की नजर का हुआ है असर किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े प्रभु की नजर नजर का हुआ है सर किसी की नजर मुझ पर प्यार का ऐसा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 नजर मुझ पर पड़े ना पड़े प्रभु तो की नजर का हुआ है असर प्रभु की नजर का हुआ है असर प्रभु तो तो की नजर नमस्कार आप सभी श्रोताओं का ताय दिल से स्वागत है फिर से एक बार और हम बात कर रहे हैं अनमोल मनी से जिनकी कुछ कविताओं को या गीतों को हमने अभी सुना और आप रेडियो मधुबन के माध्यम से भी इनके एल्बम से कुछ विशेष रिकॉर्डेड गीत सुनते ही है तो चलिए मैं आप आप सभी की तरफ से फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि कविता जब भी आप लिखते हैं या गीत जब भी आप लिखते हैं तो ऐसी कौन गीत लिखने के लिए कौन प्रेरित करता है क्यों प्रेरित करता है कैसे आपके अंदर वो रचना आती है देखिए जैसे कहा सबसे पहले तो मैं आपको ए, आप जो अभी कहा कि हम स्वागत करते हैं तो वास्तव श्रोता बंधु हैं उनका ही स्वागत है क्योंकि उनकी वजह से हम बातचीत कर पा रहे हैं ये भी अच्छी बात है तो देखिये माना जीवन में चलते चलते कई ऐसे वाक्यात होते हैं जिसे प्रेरणा मिल जाती है और प्राय प्रत्येक व्यक्ति को ये अवसर प्रकृति कहें चाहे परमात्मा कहें ये अवसर मिलता ही है तो एक अवसर मुझे भी एक ऐसा छोटा सा मिला आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार मैं एक मित्र के घर जो है दरवाजा खटखटाया एक बच्चा दरवाजा खोला मैंने कहा बेटा तुम्हारे पापा है क्या तो वो बच्चा कहता है कि नहीं पापा तो अभी मार्केट गए हैं कहीं के लिए गए हैं बोले कुछ खरीदी करने गए हैं अच्छा बेटा पापा नहीं है तो मम्मी है क्या ही ही। तो उसने कहा नहीं मम्मी तो किटी पार्टी में गई है तो मैंने कहा अच्छा तेरे कोई चाचा है क्या नहीं चाचा तो अभी अभी पिक्चर निकल गए हैं मैंने कहा कि अरे मम्मी नहीं है पापा नहीं है चाचा नहीं है अच्छा तेरी बुआ है क्या बुआ तो घूमने चली गई है तो मैंने कहा कौन है भाई तुम्हारे घर में कौन है बोले नहीं नहीं अंकल मैं भी अपने दोस्त के घर आया हूँ <laughs> तो बड़ा मतलब जो हमने कहा था कि बच्चे का भोलापन कितना है और यदि ऐसा ही भोलापन जैसा कि बच्चा होता है उसी तरह से अगर बच्चे से प्रेरणा ली जाए और यदि बड़े भी थोड़ा सा भोलापन धारण कर ले समझदारी के साथ भोलापन हम ये नहीं कि, कि बच्चे, बच्चे जो गलती करते हैं हम भी वो करें लेकिन बच्चे से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि सदा वो हर हाल में खुश रहता है और खेलता रहता है उसे किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ये काफ़ी अच्छी बात आपने बताया एक भोलापन बहुत ज़रूरी है समझदारी के साथ में क्योंकि भोलापन एक कहते हैं कि ईश्वर को भी बोला कहते हैं हाँ। तो अगर ईश्वर को भी बोला कहते हैं तो मुझे लगता है कि भोलापन हम सभी के साथ में होना चाहिए लेकिन समझदारी के साथ होना चाहिए तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो कविता या गीत आप जब लिखते हैं तो इस तरह से क्या आपको चीज़ कोई गीत कोई शब्द या कोई इंसिडेंट या कोई समय की सीमा आपको प्रेरित करता है जिससे आप वो गीत या कविताएं लिखते हैं देखिए गीत और कविता तो अलग अलग समय में अलग अलग भावना और वो भावना भी जागृत होती है जब हमारा स्वरूप उस तरह से निर्मित होता है जैसे जब हम दुनिया को देखने लगते हैं तो दुनिया की जो विकृति है और दुनिया के अंदर में जो लोग व्यवहार करते हैं और वो अंदर तक एक ठेस के रूप में पहुँच जाती है तो एक वाक्यात उसमें जो है वो एक दर्द वाला शामिल हो जाता है और वो गीत और कविता के रूप में हो जाता है और कभी जैसे हम कोई खुशनुमा वातावरण देखते हैं तो भी वो खुशनुमा वातावरण हमें बहुत अंदर से प्रेरित करता।, करता है और फिर वो खुशी का एक गीत कविता बन जाती है जैसे एक मित्र था हमारा जो की हमेशा अपने दुख वाली बात ही बताया करता था अच्छा अच्छा उसको सब कुछ प्राप्त था फिर भी दुखी हाँ, वो मैं कहता हूँ कि हर महीने दो महीने में वो महंगी महंगी कार हो या भगवान नहीं थी और उसे चाहने वाले भी बहुत मतलब सब लोग उसे बहुत चाहते सब लोग उसका सम्मान करते और उनका व्यक्तित्व भी काफी अच्छा लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा उनसे कुछ ऐसी बात है की हमारे साथ में मुलाकात वो होती ही रहती थी लेकिन वो हमेशा जो है अपने दुखी वर्णन किया करता था तो मैं सोचता था कि इसके पास इतनी सारी व्यवस्था और सब कुछ होती हो भी ये दुखी है तो फिर एक अभी तुरंत बन गया ये सब कुछ ले लो मुझसे मगर अपनी खुशिया लौटा लो सब कुछ ले लो मुझसे मगर अपनी खुशियां लौटा लो जीवन बन जाएगा अपना बचपन लौटा लो सब कुछ ले लो। तो मैंने उनको यही बचपन की ही बात कही कि भाई तुम्हें खुशी नहीं मिल पा रही जबकि एक बच्चे को छोटा सा भी मिल जाता, तो इतना खुश इतना जाता है तो कितना खुशी है बचपन लौटा ले व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसे काफी अच्छी बहुत ही सुंदर आपने घटना सामने रखा और मुझे लगता है कि बहुत सारे शायर या कविता या जो भी गीतकार बने हैं कहीं ना कहीं जीवन के उनको एक बहुत बड़ी ठोस उनको पहुंच जाती है तब वो रचनाएं वहाँ पर से शुरू होती हैं मेरा एक दोस्त है जो नवल वर्मा है वो जब भी लिखते हैं तो पटनी पीड़ित कविताएँ तो लिखा <laughs> क्योंकि उनकी पत्नी से जो है उनको बहुत दुख मिला और वो कहते हैं कि ये दुख भी मेरे लिए अच्छा है मतलब ये क्या बात है यार दुख भी तुम्हारे लिए अच्छा ये कैसे हुआ मतलब उसके दुख से मुझे जो है मेरे हाथों में कलम जो है चलने लगी और मैंने रचना शुरू कर दी तो मतलब आदमी चाहे तो उसको कहीं ना कहीं से भी अगर एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना लें जीवन में अगर कुछ अच्छा करने की अगर सोच बना लें तो उसके पास जितनी भी विपदाएँ आएँ आपदाएँ हैं किसी भी तरह का सिचुएशन आए वो चाहे तो उसमें मोड़ कर सकते हैं उसको बदल सकता है उसको एक नया रूप दे सकता है वो आपके अंदर जैसे आपने पहले ही बताया था हमें एक अंदर से रचना होती है बस उसको छूने की ज़रूरत होती है उसको समझने की ज़रूरत होती है उसको एक आकार देने की जरूरत होता है तो ऐसे ही कई बातें हैं आपके जीवन में भी कई हमारे सभी सुनने वालों के जीवन में ऐसे जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ ऐसे दुख की बातें आती रहती हैं और जाती रहती हैं कहते हैं कि विभिन्ताएँ तो आती हैं और जाती हैं उससे डरना नहीं है लेकिन हम सभी यहां एक कोशिश है रेडियो मधुबन के जरिए सरगम इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश यही है कि जिस भी तरह के दुख आपके पास आए लेकिन उसको थोड़ा सा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उस तरह से आप अपने जीवन को थोड़ा सा मोड़ दीजिए थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए हो सके तो हमारे शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए जैसे अनमोल जी ने बताया कि अपने बचपन को याद कर लीजिए तो खुशी आपके पास आ जाएगी तो इसी तरह की बातें हैं तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते मेरे से वक्त हो रहा है हमें गुड बाय कहना चाहिए लेकिन उसका पहले मैं चाहूँगा एक खूबसूरत रचना जो आपको बहुत अच्छी लगी हो उसका एक मुखड़ा हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाइए यदि ये, ये बात आ जाती है कि मुझे बहुत अच्छी लगी है तो ही रचना में चिपक जाऊंगा तो मुझे लोगो को भी जितना अच्छा लगा, अच्छा लगा रचना उसके बाद जब भी आप मिले हो अरे भाई साहब आपने वो बहुत अच्छा लिखा है वो कुछ सामने से रिस्पॉन्स आई हुई वो सुना संदेश कविता बनी थी जी जी जो है लोग क्या करते है की मैंने दिल लगाने की कोशिश करते हैं मनुष्य मनुष्य के साथ, साथ में दिल लगाने की कोशिश करते हैं और वो क्या होता है कि प्रत्येक मनुष्य कहीं ना कहीं उलझा ही रहता है कहीं ना कहीं बंधा हुआ रहता है तो इसके साथ दिल को तोड़कर और फिर दूसरे के साथ जो फिर दिल लगाने की कोशिश करता रहता है और बार बार दुखी होता है प्रताड़ित होता रहता है ये बात बहुत सही है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में संपन्न है ही नहीं अधूरा है नहीं तो इसीलिए अधूरा व्यक्ति से हाँ। एक अधूरा व्यक्ति जब भी जाएगा तो अधूरा हीपना अधूरा तो इसलिए हमने जो है एक लिखा है कि बहुत बड़ी है दुनिया बहुत बड़ी है दुनिया किस किस दिल लगाओगे एक पिता शांति का सागर एक पिता शांति का सागर उनसे ही सुख पाओगे बहुत बड़ी है दुनिया तो इस मतलब इस बात में यह है कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है आखिर हम किससे किससे दिल लगाएंगे इससे अच्छा <laughs> यही हो कि दुनिया बनाने वाले से, से दिल बहुत से तो तो जीवन और और से और मैं आपको अपने अंदर दिल की बात एक बताऊंगा कि वास्तव में काफी दिनों से जब से कहें की मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आया मुझे करीब सोलह सत्रह साल हो गए हैं उसके बाद से यहाँ आने के बाद ही मुझे ईश्वर से दिल लगाने का बहुत सुंदर अवसर मिला कहें और दिल लग गया और उसके बाद जो रचना हुई वो ईश्वरी प्रेम की ही रचना, है। रचना है। और मुझे अनुभव हुआ कि जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को पिता से मिलाती है पिता जो है बच्चे को माँ से नहीं मिलाता है ये समझ में आया तो मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में वास्तव में माँ मिली ये जो बहने हैं यहाँ की जोस्वी दिव्य बहने जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाकर त्याग करके जो समर्पित करके जो पिता के साथ में संबंध मानसिक और बौद्धिक और सांस्कृतिक कहे बनाया है हुँ, हुँ, हुँ। और वो माने मुझे अपने, अपने पिता से मिला हाँ पिता से मिलाया तो इसीलिए उसके बाद से मेरी जितनी भी रचना है वो सब ईश्वर के प्रेम, प्रेम के साथ साथ बनते चले गए बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी आपने ये कुछ चंद रचनाओं को हमारे साथ शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले भी इन रचनाओं को सुनकर गदगद हो गए होंगे इस तरह की और भी रचनाएं हम सुनते रहेंगे लेकिन अभी आप सभी से हम चाहते हैं इजाज़त बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी आपका आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी से दिन लगाओगे नाम ना भी सीखो जैसे तन को को सजाते हो, मन को सजाना भी सीखो सीखो प्रकृति से तुम समर्पण बाबा से ज्ञानामृत पी लो शिव को साथी बना के देखो भव सागर थर जाओगे